श्री गर्घ संहिता माधुर्य खंड इक्कीसवां अध्याय दावा नल थे गौं और ग्वालों को छुटकारा तथा तो विप्र पत्नियों को श्री कृष्ण का दर्शन श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर श्री बलराम सहित समस्त ग्वाल बाल खेल में आसक्त हो गए उधर सारी गौवें घास के लोभ से विशाल वन में प्रवेश कर गई उनको लौटा लाने के लिए ग्वाल बाल बहुत बड़े मूंज के वन में जा पहुंचे वहाँ प्रलाग्न के समान महान धावा नल प्रकट हो गया उस समय गावों से ही समस्त बाल बाल एकत्र हो बलराम से श्री कृष्ण को पुकारने लगे और भय से आर्त हो उनकी शरण ग्रहण कर बचाओ बचाओ योग कहने लगे अपने सखाओं के ऊपर अग्नि का महान भय देखकर कर योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण ने कहा डरो मत अपने आँखें बंद कर लो नरेश्वर जब गोपो ने ऐसा कर लिया तब देवताओं के देखते देखते भगवान गोविंद देव उस भयंकर अग्नि को पी गए इस प्रकार उस महान अग्नि को पीकर ग्वालों और गौों को साथ ले श्रीहरि यमुना के उस पार वन में जा पहुँचे वहाँ भूख से पीड़ित ग्वाल बाल बलराम सहित श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले प्रभो हमें बहुत भूख सता रही है तब भगवान ने उनको आंगिरस यज्ञ में भेजा वे उस श्रेष्ठ यज्ञ में जाकर नमस्कार करके निर्मल वचन बोले गोपो ने कहा ब्राह्मणों ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ ब्रजराज नंदर श्री कृष्ण गौवे चराते हुए इधर आ निकले हैं उन सबको भूख लगी है अतः आप सखाओ से उन मदन मोहन श्री कृष्ण के लिए शीघ्र ही अन्न प्रदान करें श्री नारद जी कहते हैं नरेश्वर ग्वाल वालों की वह बात सुनकर वे ब्राह्मण कुछ नहीं बोले तब ग्वाल बाल निराश लौट गए और आकर बलराम से श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले गोपों ने कहा सखे तुम ब्रजमंडल में ही अधीश बने हुए हो गोकुल में ही तुम्हारा बल चलता है और नंद बाबा के आगे ही तुम कठोर दंडधारी बने हुए हो प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारा प्रकाशमान दंड निश्चय ही मथुरापुरी में अपना प्रभाव नहीं प्रकट करता श्री नारद जी कहते राजन तब श्रीहरि ने उन ग्वाल बालों को पुनः यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेजा तब वे पुनः यज्ञशाला में गए और उन ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करके वे श्री कृष्ण के भेजे हुए ग्वाल हाथ जोड़ बोले गोपो ने कहा ब्राह्मणी देवियों ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ गाय चराते हुए श्री ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण इधर आ गए हैं उन्हें भूख लगी है सखाओं सहित उन मदन मोहन के लिए आप लोग शीघ्र ही अन्न प्रदान करें श्री नारद जी कहते राजन श्री कृष्ण का शुभागमन सुनकर उन समस्त विप्र विप्रपत्नियों के मन में उनके दर्शन की लालसा जाग उठी उन्होंने विभिन्न पात्रों में भोजन की सामग्री रख ली और तत्काल लोकला छोड़कर वे श्री कृष्ण के पास चली गई रमणीय वन में यमुना के मनोरम तट पर वे विप्रपत्नियों ने श्रीहरि का अद्भुत रूप जैसा सुना था वैसा ही देखा दर्शन पाकर वे सब परमानंद में उसी प्रकार निमग्न हो गए हो गई जैसे योगी जन तुरी ब्रह्म का साक्षात्कार करके आनंदित हो उठते हैं श्री भगवान बोले विप्रपत्नियों तुम लोग धन्य हो जो मेरे दर्शन के लिए यहाँ तक चली आई अब शीघ्र ही घर लौट जाओ ब्राह्मण लोग तुम पर कोई संदेह नहीं करेंगे तुम्हारे ही प्रभाव से तुम्हारे पति देवता ब्राह्मण लोग तत्काल यज्ञ का फल पाकर निर्मल हो तुम्हारे साथ प्रकृति से परे विद्यमान परमधाम गोलोक को चले जाएंगे श्रीनारायद जी कहते हैं तब श्रीहरि को नमस्कार करके वैसा यज्ञशाला में चली आई। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों ने अपने आप को धिक्कारा वे कंस के डर से स्वयं श्री कृष्ण को देखने के लिए नहीं जा सके थे मैथिल ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ वह अन्न खाकर श्री कृष्ण गौों को चराते हुए मनोहर वृंदावन में चले गए इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में माधुरी खंड के अंतर्गत नारद बहुलासु संवाद में दावा नल से गौवों और ग्वालों का छुटकारा तथा विप्रपत्नियों को श्री कृष्ण का दर्शन नामक इक्कीसवां अध्याय पूरा हुआ